जादुई बर्तन ये कहानी एक गरीब किसान और उसके जादुई बर्तन की है। बहुत दूर गांव में एक गरीब किसान रामा रहता था। रामा बहुत ही अच्छा और अकल्पन किसान था। उसके पास उसके पुरखों की कुछ एकड़ जमीन थी जिस पर वो काश्तकारी करता था पर उसकी जमीन ने कभी कुछ अनाज नहीं उगाया जबकि दूसरे किसान अपनी जमीन पर बीज बोते और खेती करते रामा हमेशा अपनी जमीन पर हल चलाता रहता पर उसकी जमीन बंजर की बंजर दिखाई देती ओ रामा तुम इस जमीन کهی اور کوئی زرکی زمین لے لو نہیں عزیز دوست یہ میرے پرکوں کی زمین ہے وہ اس زمین پر اناج اگایا کرتے تھے کاشتکاری میں میں غلطی کر رہا ہوں پر میں کوشش کرتا رہوںگا او خدا تمہیں کامیاب کرے میرے بھائی رحما کسی بھی قیمت پر اس زمین کو کھونا نہیں چاہتا تھا اس نے بنا اناج کھائے کئی دن بتا دئے वो फल खाकर अपना गुजारा किया करता हर रोज वो जमीन पर हल चलाता रहता मैं वजह तलाश करता रहूंगा कि मेरी जमीन अनाज क्यों नहीं उगाती मैं हर साल बीज बोता हूँ पर समझ में नहीं आता कि वो कहां जाता है रामा हल चलाता रहा और चलाता रहा ओ मैं बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ रामा ने पूरे खे� रामा को शिद्दत की ऐसी भूख लगी कि वो हल जोतने से कासिर हो गया रामा बस अपना फावड़ा रोकने ही वाला था कि तब उसके फावड़े पर जमीन के अंदर कोई चीज लगी ये क्या है इसकी आवाज तो किसी धात की तरह आई ओ ये तो बहुत ही बड़ा धातु का बर्तन है हैरानी की बात है किसने ये धातु का उसे गुस्सा आया कि उसने अपनी इतनी कीमती तावानाई जाया कर दी इस फिजूल सी चीज़ पर अपना फावरा उस धात के बर्तन के अंदर फेंक कर वो रख के साये में आराम करने बैठ गया मुझे लगता है इस खेत को बेचना ही मुनासिब होगा मैं ऐसे ही और भूखा नहीं रह सकता इस ज़मीन ने मुझे एक भी अनाज का � वो वहाँ घंटों तक उस खेत में जमीन के बारे में सोचकर मलाल करता रहा और ये नतीजा अख़बर किया कि जमीन को बेचने के अलावा कोई और चारा नहीं है मुझे सख्त दिल करना ही होगा इस पुर्को की जमीन को मुझे बेचना ही होगा हम्म मुझे अब घर जाना चाहिए इससे पहले कि अंधेरा हो जाए रामा जैसे ही अपना फावड़ किसने रखे इतने सारे फावड़े? मैं यहां इतने घंटों से अकेला था। रामा ने देखा कि अब उस बर्तन में सौ फावड़े मौजूद थे। हूबहू वैसे ही जैसा इसका फावड़ा था। पहचान पाना मुश्किल था कि उसका कौन सा है? ऐसे कैसे मुमकिन है? क्या ये कोई जादुई बर्तन है? मुझे इसको परखना चाहिए और उसको अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ जब एक अंगूर का दाना सौ दानों में तब्दील हो गया। ये वाकई एक जादुई बर्तन है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे इस बर्तन को घर ले जाना चाहिए। ओह, ये तो बहुत वजनी है। मुझे रस्सी तलाशनी होगी। रामा ने रस्सी के एक सिरे से उस बर्तन को बांधा � जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसने सोचा कि बर्तन के अंदर कुछ और डालना चाहिए। पहले मैं इसमें बैदा डालता हूँ। मैं काफी दिनों से भूखा हूँ और आज भी मैंने बहुत कम फल खाए हैं। रामा फौरन बाजार गया। उसके पास कुछ पैसे थे और उसने उन पैसों से अपने लिए एक बैदा खरीदा। बैदे क रामा बहुत खुश हुआ, उसने झट से दो बैदे अपने लिए पका लिए मैंने कभी भी इतने लजीज बैदे नहीं खाए पर बाकी के 98 बैदों का मैं क्या करूँ मैं इने बाजार में फरोग करके पैसे हासिल करता हूँ रामा ने ये महसूस किया कि ये जादुई बर्तन ना सिर्फ उसको घिजा फराहम करता है, बल्कि उसको कमाई का एक जरिया भी दे रहा है। सारे बैदे बेचने के बाद रामा उस बर्तन को अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल करने लगा। जब उसको कपड़ा चाहिए होता, वो कपड़े का एक टुकड़ा उस जादुई बर्तन में डाल दे� इसी तरह रामा कभी अनाज कभी फल कभी मसाला कभी कपड़े उस बर्तन में डाल दिया करता। वो बर्तन इसी तरह कई चीजें उसे नवाजने लगा। सारे गांव वाले उस किसान के बदलते वक्त को देख रहे थे, पर कोई भी सच्चाई से वाकिफ नहीं था। रामा उस जादुई बर्तन को हमेशा एक कपड़े से ढककर घर के कोने में महसूस कर अचानक सौ मुर्गियां उस जादुई बर्तन से बाहर निकलने लग गईं अपने पंख हिलाने लगी और अब घर के चारों तरफ मुर्गियां ही मुर्गियां नजर आ रही थी रामा का घर मुर्गियों से भर गया था जिधर देखो उधर मुर्गियां ही मुर्गियां थीं ओह अच्छा होता कि मैं इस बर्तन में मरी मछली रख देता ओह कि कुछ उसकी मेज पर बैठी और कुछ उसकी चारबाई पर। ओह, ये मुर्गियां तुम सब यहाँ पर आओ। सभी मुर्गियां डर गईं और इधर उधर फैल गईं। अचानक, कु, नहीं, नहीं। उनमें से एक मुर्गी उड़ी और बर्तन में चली गई। एक बार फिर सौ और मुर्गियाँ बर्तन से बाहर आने लगीं। ओह, मेरा घर तो मुर्गी खा� रामा ने झट से उस जादुई बर्तन को कपड़े से ढक दिया और उसे कोने में हिफाजत से रख दिया और वो अपने घर से बाहर भागने लगा के पीछे सारी मुर्गियां भागने लगी. गांव वाले ये नजारा देखकर हैरान हो गए कि इतनी सारी मुर्गियाँ रामा के घर में कैसे आईं ये मुर्गियाँ मुझे इस जादुई बर्तन का आकलमं और वो भागा बादशाह को ये सारा माजरा दर्यावत करने। इतनी सारी मुर्गियां, वो भी एक बर्तन में ना मुमकिन। ये कोई जादुई बर्तन हो सकता है। रामा और उस बर्तन को फौरन हाजिर करो। बर्तन खजाने से भी ताल्लुक रखता होगा। रामा ये जानता था कि बादशाह ने उसको बर्तन के साथ क्यों बुलाया है? बादश हो सकता है वो खजाना सिर्फ खुद के लिए ही पाना चाहता हो वो बर्तन हमारे पास लाओ वो बर्तन काफी बड़ा है एक बर्तन में इतनी सारी मुर्गियां कैसे मुझे देखने दो कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है ओ नहीं आली जनाब ऐसा हरगिज मत कीजिएगा पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी बादशाह जैसे कुछ ही देर में उस बर्तन से सौ बादशाह बाहर निकले जो आपस में एक दूसरे का कत्ले आम करने लगे। वो मेरा तक है, उस पे हर मत जाना, नहीं, वो मेरा है, मैं बादशाह हूँ। नहीं, ये मेरी हुकूमत है। और पूरा शाही किला बादशाहों से भर गया। बादशाह को मेहफुस करो। हाँ, पर इनमें से हमारे बादशाह जिपाही अपने बादशाह को पहचान ही नहीं पाए और कुछ ही देर में सारे बादशाहों ने एक दूसरे का कत्ले आम कर दिया। पूरा शाही किला गमगीन हो गया और अब वहां किसी की भी हुक्मरानी नहीं रही। रामा को ये समझ आ गया कि ये जादुई बर्तन शدید खतरे का बायस बन सकता है। वो बर्तन के जाने भागा और उसने उ उस वो फिर से अपनी काश्तकारी में जुट गया और एक तसल्ली बख्श जिंदगी बसर करने लगा कोई भी चीज हद से ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है